पत्रावली दो सौ उन्नीस जोसेफिन मैकलाउड को लिखित हाई व्यू कैवरसम रीडिंग इंग्लैंड अक्टूबर अठारह सौ तो पंचानवे प्रिय जोजो तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई मुझे भय था कि तुम भूल गई होगी लंदन में और लंदन के आसपास मेरे कुछ भाषण होंगे उनमें से एक बाईस को आठ तीस बजे प्रिंसेस हॉल में आम लोगों के लिए होगा वहाँ आओ और एक कार्यक्रम बनाने की चेष्टा करो अब तक यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है निसंदेह सूत्रपात करने में ही दिक्कत होती है न्यूयॉर्क में जो कुछ था उतना करने में मुझे अमेरिका में दो साल लग गए थे सभी को प्यारा प्यार सदा तुम्हारा विवेकानंद जोसफिन मैकलाउड को लिखित हाई व्यू केवर रीडिंग इंग्लैंड 20 अक्टूबर अठारह प्रिय जो, जो लेगेट परिवार के लंदन आने के अवसर पर अभिनंदन स्वरूप या संक्षिप्त पत्र एक तरह से यह मेरा स्वदेश होने के कारण सर्वप्रथम मैं तुम्हें अपना अभिनंदन भेजना चाहता हूँ तुम्हारा अभिनंदन अगले मंगलवार 22 तारीख को साढ़े साठ बज, बजे अपराह में प्रिंसेज हॉल में स्वीकार करूँगा मंगल तक मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे खेद है कि मैं तुमसे मिलने की शीघ्रता नहीं कर सकूँगा फिर भी उसके बाद किसी दिन मैं मिलने आऊँगा संभवतः मैं मंगल को आ सकता हूँ प्यार और शुभ कामनाओं के साथ तुम्हारा विवेकानंद श्री आला सिंगा लिखित लंदन 24 अक्टूबर अठारह सौ प्रिय आला सिंगा मैं अपना पहला व्याख्यान दे चुका हूं और स्टैंडर्ड को देखने से तुम जान सकोगे कि वह कितनी अच्छी तरह ग्रहण किया गया स्टैंडर्ड एक अत्यंत प्रभावशाली और परिवर्तन विरोधी समाचार पत्र है मैं एक महीने तक लंदन में रहूंगा तत्पश्चात अमेरिका जाऊंगा और फिर अगली गर्मी में वापस आऊंगा अब तक तुम देखोगे कि इंग्लैंड में अच्छा ही श्री गणेश हुआ है साहसी होकर काम करो धीरज और स्थिरता से काम करना यही एक मार्ग है आगे बढ़ो और याद रखो धीरज साहस पवित्रता और अनवरत कर्म जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे तब तक तुम कभी निष्फल नहीं होगे माँ तुम्हें कभी ना छोड़ेगी और पूर्ण आशीर्वाद के तुम पात्र हो जाओगी सचने तुम्हारा विवेकानंद